जब सती मैया अपने पिता के घर पहुंची तो जितनी वहां पर देवताओं की स्त्रियां आई थी उन्होंने मुंह फेर लिया क्यों कि अगर हम सती से बात करेंगे तो दक्ष प्रजापति हमसे नाराज होंगे। नहीं बात तो कौन मिली तादर भले ही मिली एक माता तादर भले ही मिली हित माता भगनी मिली बहुत मुस्काता भगनी मिली बहुत मुस्काता दर भले ही मिली हित माता माँ प्रेम से मिली प्रस्तुति बोले सती ने तेरी ही प्रतीक्षा करी आई मेरे कलेजू की ठंडक मिली हाँ हाँ पहले भी मिली दस प्रजापति दस प्रजापति ने जैसे ही सती को देखा तो मुंह तेरा बाधा कर चलेगा सती जी को अब सुकून होने लगेगा और अब सोच रही है कि मैंने अपने पति की बात को नहीं माना कि तो ठीक नहीं सती जी मनी मन सोच रही है मुझे मौका मिले और मैं यहाँ से चली जाऊ पर आपको था काल तो काली ही हो जाएगा जिधर आला और वही लेकर चल सती जी को घबराहट होने लगी सती जी का सीधा अंक काटने लगा सीधा नेत्र फड़कने लगा उस वक्त सती जी यही सोच रही है मुझे मौका मिले और मैं यहाँ से कैलाश चली। तो लेकिन कान ने उसे जाने नहीं सतीजी ने अपनी माँ को कहा मन की तसल्ली के लिए कि मुझे यज्ञ में जाना मुझे यज्ञशाला में यज्ञ को देखना तो दक्ष महल से लगभग यज्ञ कितनी दूर होगा लगभग यहाँ से आर्मी पब्लिक स्कूल इतनी दूर है दक्ष महल से यज्ञ जहां वो यज्ञ हुआ सती जी वहाँ गयी भरगुरी से यज्ञ करतेम इंदिरा सुहा बृहस्पति सुहा सबके सुहा सुहा नाम को कार्य जा रहे और शिवाय सुहा ये नाम क्या होती नहीं दी जा सतीजी ने पूछ लिया क्या हमारे महादेव के नाम क्या होती नहीं जा भरपूर इसी को कुछ नहीं बोले दक्ष, दक्ष बोले बोले देवताओं का यज्ञ भूतरे का नहीं हमने उनका यज्ञ में भाग मन कर दिया सती जी दुर्गा देवी है क्रोध में आज हार जैसे सांप कुछ नहीं मारता ऐसे सती जी गरम गरम सांस अंदर बाधता ने कहा पिताश्री आप हम मेरे महादेव की महानता को नहीं जानते वो सत्यम शिवम सुंदर उनका तो कोई वैर नहीं है वो आशुतोष है वो सबसे प्रेम करते हैं पिताशवि धर्म शास्त्र में लिखा है यदि कोई आपके मित्र की निंदा करे उसकी जीवा को काट देना तो मैं आपकी जीवा नहीं काट सकती क्योंकि आप मेरे जन्मदाता जाता या तो कान में उंगली डालकर वहां से चले जाओ मैं कान में उंगली भी डालकर नहीं जा सकती क्योंकि आप मेरे स्वामी महादेव के देरी है। हैं शत्रु हैं शत्रुता करते यदि मैं जाऊंगी और वे मुझे कहेंगे दक्ष कुमारी आपके नाम से पुकारेंगे अरे मुझे तो गाली लगेगी इसलिए पिताश्री शरीर मेरा आपके द्वारा प्राप्त हुआ इसलिए आपके दिए हुए शरीर का मैं त्याग करती हूँ हवन कुंड में नहीं गिरी है योगा अग्नि कौन सी अग्नि में योगा सर्दी लग रही है डॉक्टर साहब कुछ कीजिए डॉक्टर साहब ने लिया थर्मामीटर बगल में डाल अब तो इधर मशीन डालते आ जाते कितना तो अग्नि तो हमारे अंदर है योग बल से सती मैया ने अपनी अग्नि को बढ़ाया 400 500 हजार इस तरह अपने शरीर की अग्नि को बढ़ाया और वही अग्नि प्रकट हो गई और योगा अग्नि में सती मैया ने अपने शरीर का बोलिए सती महारानी की देवी पुराण के अनुसार भागवत का व्रतन नहीं है देवी पुराण में लिखा है कि जब सती जी ने अपने शरीर का त्याग किया महादेव बड़ा मोह करने लगे और महादेव ने सती के उस शरीर को उठा लिया तांडव कर रहे हैं ब्रह्मांडक बगाया विष्णु जी ने कहा अगर ऐसे शोक करते रहेंगे संसार खत्म हो जाए जला कर भस्म कर देंगे तो क्या करना है कि तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र मारे इसे मारा सती के अंत, सुदर्शन चक्र से सती मैया के अंक के इक्यावन भागों, कितने इक्यावन भाग में से मां सती के बयासी को कितना हुआ बयासी भाग में भारत में गिरा इसलिए भारत में बयासी शक्ति पीठ है और एक शक्तिपीठ श्रीधाम वृंदावन बोलो कात्याणी मैया की मां ही माँ कात्याणी वृंदावन बयालीसू बयालीस को बोला चार शक्ति पीठ बांग्लादेश में गिरा इसलिए बांग्लादेश में कितने चार शक्ति पीठ सती जी का दो अंग जो है वो गिरा नेपाल पर इसलिए नेपाल में दो शक्ति पीठ माँ शक्ति माँ शक्ति का एक अंक पाकिस्तान में आकर के तो वो इंगलाज नहीं है सात द्वीप है वो तो पानी के बीच में जगह है, चार पांच घंटे तो लगते अंदर पानी थी जाने में उस जगह पर पहाड़ ऊपर पानी के बीच में तो पानी आ जाता भाई सर सुंगलाज नहीं है। इंग्लाज शक्ति नहीं है। भारत में लोगों को सूचना जो है वो गलत दी जा रही है भारत में कहते इंगराज शक्तिपीठ है ऐसा कुछ भी नहीं है इंगराज शक्तिपीठ नहीं है शक्तिपीठ जो गिरा था वहां इंग्लाज में जो है। इंग्लाज देवी है वो अलग है वो ये नहीं है एक शक्तिपीठ श्रीलंका में गिरा और एक तिब्बत में तो कितने शक्तिपीठ हो गए सब मेला इच्छा शक्तिपीठ है इसका वर्णन जो है ना तो भागवत में ना नाण में इन प्राणों में नहीं मार्कन्या प्राण में भी नहीं भी इसी प्रकार से भागवत के अनुसार तो ऐसा लिखा है मित्र इसी कहते हैं कि जब सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया योगा तो नंदी स्वराजी में शिव गढ़ उन्होंने उस यज्ञ को नाश करना चाहा। भरगु ऋषि ने अथवेद के मंत्र पढ़े और तीन दूसों को पैदा करा उनसे कहा कि जो इस यज्ञ को नाश करना चाहे, उसे मारकर यहां से भरा उस वक्त जो है तीन दूस निकले और शिव गणों को वहां से मारकर भगाया देव ऋषि नारद जी ने सहा लिया शिवजी की प्रिय पत्नी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और शिवजी शिव शिवजी के भक्तों का अपमान हुआ होना चाहता देव ऋषि नारायण जी कैलाश का बच्चों कैलाश पर्वत पर बरगद के पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में श्री महादेव विराजमान है देव ऋषि नारायण जी ने दक्षा शिवजी ने कह दिया कैसे आना देव नारद जी ने कहा बात सुनिए आपकी पत्नी ने उस मेरी यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया और आपके गलों को ऐसा देकर देव नारद जी चले गए शिव तो सहा नहीं है शिव ने कानव करना आरम कर दिया और कानव करते करते शिव ने अपनी जगह ऐसी एक बाल तोड़ा जमीन पर पटका उससे एक झूठ पैदा हो गया कम से कम कितने फीट का चाहिए कितने योजन का था सौ योजना और बारह किलोमीटर का एक योजन होता है तो लगभग कितना बड़ा चाहिए बारह सौ किलोमीटर का ये दूत महादेव ने अपनी जगह के एक बार से पैदा करा चार हाथ से सिंह का मुक्त शेर का मुख नहीं होगा ऐसा नरमुंडो की माला गने लाल लगो से धारी गरज कर प्रभु आज्ञा दिया शिवजी ने कह दिया भो भद्रम और नाम पड़ गया वीरभद्र तो वीरभद्र महाराज की शिव जी ने कहा वीरभद्र तुम्हारी मैया ने उस बेरी यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया तुम्हारे भाइयों को पीटा गया इसलिए तुम उस यज्ञ को नाश नाश्रस्त कर दो और दश प्रजापति की गर्दन को काट कर मेरे नाम की वहां आती है वीरभद्र जी ने महादेव की परिक्रमा कर हम जब वृंदावन में थे गोपेश्वर नाथ जी का हमने दर्शन किया दिन नगर रात में तो उनको गोपी बना दिया जाता है तो वहीं कोई विद्वान थे तो मैं जब पूरी परिक्रमा ले रहा था उन्होंने मुझे मना करा दिया बोले शिवजी की पूरी परिक्रमा नहीं होती ऐसे जाओ बस आधी ही परिक्रमा यहाँ पर वीरभद्र जी ने शिवजी जी की क्या की परिक्रमा वीरभद्र जा रहे उस यज्ञ में और यहाँ जिन शिवगणों को मारा पिता क्या दिशा है मुँह लटका है वो कहाणों ने जब अपने महाराज को देखा हमारे स्वामी वीरभद्र जी आ गए अब तो बड़े प्रसन्न हो गए अब कि तो कैसे है शिवगण कुछ सुरमाई रंग के हैं कुछ लाल रंग के हैं कुछ सांब रंग और कुछ हरे कलर के कुछ पीले रंगे सारे सारे छोटे छोटे वीरभद्र का इतना बड़ा शरीर है अब वीरभद्र जैसे यज्ञ की ओर बढ़ने लगे तो वो अंधेरा छा और धूल उड़ने लगे तो कुछ लोगों ने कहा हमें ऐसे लगता तूफान आने लगे कुछ तो लोगों ने कहा भाई तूफान कहा जाने मौसम तो यही है धूल का आगे तो वातावरण ठीक तो है तूफान एक ने कहा हमको ऐसा लगता है कि कुछ डाकू डी चोरी तो भाग रहे हैं। है, तो एक ने कहा राजा प्रचिन्मा ऋषि का राज्य चोर आई नहीं तीसरे ने कहा हमको तो ऐसा लगता है कि गैया जा रही है। जब हजारों गैया जाती ना एक साथ उस वक्त झूल बोती होती है ठीकने का तो समय नहीं क्यूँकी तो संध्या मिला लीजिए कुछ लोगों ने कहा कि अब हमें समझ में आ गया कि दक्ष ने जो महादेव के चंद्रों में अपराध किया है और महादेव की प्रिय पत्नी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है ये अब शकून हमें वही के नजर आ रहे हैं इतना कहा तो सारे भूत प्रेतों के संग वीरभद्र जी ने यज्ञ में हमला करा गया जितने वो जो खैबे लगाए थे वो और जितना जो इतने बड़े तपेले कर जो दाल करी ना जाने क्या क्या बनाया था उसके अंदर जो तो भी नहाना ही शुरू कर दिया हर हर महा डुबिया नगरी यज्ञ में मल मूत्र कर दिया वीरभद्र जी ने दस प्रजापति को पकड़ा उसकी गर्दन को काटा और यज्ञ शिवाए का वहां सबको खड़ा कर दिया जाएंगे वीरभद्र ने कहा मेरे भाइयों बताओ किसने तुम्हारे संग क्या किया महाराजा हम क्या कहा हमें पीटा जा रहा था भरगुरी खूब दाढ़ी पर हाथ मले वीर ने पकड़ी मरे मर वीरभ और बोले।, बोले, भग देवता देख रहे हैं आप हमें पीटा जा रहा था ये भग देवता धार फार फाड़ कर देख रहे थे वीरभद्र जी ने वही ऑपरेशन कर दियालिया से मारी बोले बोले महाराज आप क्या बताएं कि पुष्य दांत कर मार कर दांत ही मारकर किसी का हाथ तोड़ दिया किसी के कान ये सारा कार्य कर कर शिव शिवगण जो है महादेव के महा पास कैलाश यहाँ देवता परेशान सारे देवता बिचारे नंगे पुगने हुए ब्रह्मा जी बता बोले कुछ की बोले क्या सर, बोले हम तो यज्ञ में गए थे भाग लेने, गए और अपना ही भाग कम करके आए, क्या लेने गए थे? भाग लेने गए थे और कम क्या कर आ गए भाग अपना ही कर कर कम करके आ गए किसी की आँख कम हो गए किसी के दाँत कम हो गए किसी का हाथ कम हो गया किसी के कान कम हो गए किसी के बाल कम हो तो आप कुछ की ब्रह्मा जी ने गे मूर्खुम जब तुम्हें पता है कि उस जगह में विष्णु जी नहीं थे हम नहीं थे तुम चले गए बोले गए तो गए कुछ भी तू चली ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो हम चलते हैं महादेव के पास वो आशुतोष है कुछ क्षण रुकता है कहीं तो तो तो अगर नाराज होते तुरंत मान तो सारे देवता कहाँ जा रहे हैं कैलाश कैलाश पर आज तक कोई नहीं गया माउंट एवरेस्ट इससे बड़ा पर्वत मां सब चलेगा पर कैलाश कोई नहीं जा सकता लेकिन हम कैलाश कहाँ से जाएंगे बोले अजय पीटीआर जी के घर सीधे कैलाश मानसिक रूप से हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे कहलाशी के निवासी नमोबार बार, बार हू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू कहलाश के निवासी नमोबार बार हू नमोबार बार हू नमो आयो शरण पियारी भोले तार तार तू तार तार तू कहलाश के निवासी भग को कभी शिव तूने ने निराश न किया भगतो को कभी शिव तूने ने निराश ना किया मांगा चाहा वरदान दे दिया मांगा हजी ने चाह वरदान दे दिया बड़ा है तेरा दाहरा बड़ा दतार तू बड़ा है तेरा है बड़ा दार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले कह लासी के निवासी नम बार बार हूँ कहलाश आयो चरण की हारी भोले तार तू बकान क्या करू मेरा खोके देर का चपटी भगूति में खजाना तुबेरिका हे गंग धारो ओ हे गंगा धार मुक्ति द्वार ओंकार तू हे गंगा धार मुक्ति द्वार ओमकार तू आयो शरण तिरी भोले तार तार तू आयो चहल आशिक निवासी नमो बार बारू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू भूल भगवान की चंद्रमा ललाट पर वस्म है भुजाओं में है में वस्त्र तो है भूजा उस वैरागी बाबा के पास सारे दिन अब तक देवताओं को यही अहंकार था कि हमारा स्वर्ग ही सबसे खूबसूरत है ये उनकी भूल थी आज जब उन्होंने बुद्ध उन्हों के चपटी कबूती में है खजाना कुबैर था जहाँ वो भस्मां नजर आती थी, थी वास्तव में वो खजाना था लेकिन इन नेत्रों से थोड़ी देख सकते थे कैलाश के खजाने को। आज देवता हक्के के वक्के हो गए कैलाश के वृक्षों को देखकर कैलाश की खूबसूरती को तालाबों को देखकर हैरान हो गए और देवताओं का भ्रम खत्म हो गया कि हमारा स्वर्ग तो कैलाश के आगे पीछा है उस वक्त को देवता पहले तो गए थे अब हो ब्रह्मा जी को आगे कर दिया बोले की देव का घबराएंगे किसी की आँख फटी है किसी की दाँत उन्हें जो बचा वो भी उम्मीद जाए तो ब्रह्मा जी को कहा आप आगे जाइए किस भाव में बैठे हैं महादेव सही हुआ तो इशारा कर देना हम दौड़े दौड़े आ जाए ब्रह्मा जी आगे जाए बरगद के पेड़ के नीचे महादेव दासमान हैं कोई पत्नी का शोक नहीं है उनकी तो दूर दूर तक और सुंदर कथा कह रहे हैं अरे वेद मूर्तिमान मनुष्य शरीर धन कर महादेव के पास विराजमान है कथाओं को सुन रहे हैं तीरथ धाम महादेव जी के शरणों में बैठकर भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं ऐसे कथा वक्ता महादेव के शरणों में बारंबार नमस्कार है तो कल भी मैंने आपको क्या कहा कथा श्रोता और कथा वक्ता हमारे महादेव सुनने वाला इनके जैसा नहीं हो सकता काकुमित जी महाराज जी कथा करते हैं तो शिवजी उस कथा को सुनने के लिए हंस मन कर जाते हैं और स्वयं भी शिवजी बड़े अच्छे कथा बचता है भगवान की कथा बड़ी सुंदर करते हैं कथा कर रहे ब्रह्मा जी को देखकर शिवजी खड़े हो गए संत मैत्र ऋषि कहते कैसे खड़े हुए जैसे दशरथ जी को देखकर राम जी खड़े हो जाते थे कशकव ऋषि को देखकर भगवान मामन से हो जाते थे इस तरह सदा शिव जो हमेशा मौजूद है और लीला करने के लिए ब्रह्मा जी उनके पिता बने और अपने पिता ब्रह्मा जी को देखकर खड़े होकर आदर पूर्वक नमन करके सीतामा कैसे आना हो ब्रह्मा जी ने कहा महादेव ये सारे देवता आपकी क्षमा तो याचना कर पूछ लिया किस बात को मैंने कहा नाराज तो होते तो तुरंत मान भी जाती भूल गए अरे उस बेरी यज्ञ में गए थे ना गए थे भाग लेने पर वो आप अपना ही भाग कम कर आगे तो कुछ शिव जी ने कहा क्या करे पिता तो सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि आप दस प्रजापति को जीवित कर दें शिव जी तो ने कहा दस प्रजापति जीवित नहीं हो सकता गर्दन को काट कर वीरभद्र ने यज्ञ में सुहा बकरे का सन लगा बोले सरकार लगा भाव महादेव का बहुत अच्छा था तो ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया भरगु ऋषि के चलती पकड़ लिया ब्रह्मा जी ने कहा कि भरगु ऋषि भी कुछ आपको कहना बोलिए भरगुष ने का प्रभु को सुना ब्रह्मा जी ने कहा घबराएंगे आप इनकी दाढ़ी इन दाढ़ी पर हाथ फिरने का बड़ा शोक है आदत है दाढ़ी दाढ़ी की ने का पूरी तो नहीं मिलेगी बकरे वाली थोड़ी सी झुड़ी थी बोले तो चलेगी भरगु ऋषि ने कहा जो भी मिल जाएगा मुझे ले लेना चाहिए फैशन तो निकलाच तो फ्रेंच नहीं है फ्रेंच भरकू डारी रहा। बकरे अब बारी आई पुष्य जिसके पुषिया दाँत ब्रह्मा जी ने कहा इनके दाँत जोड़िए बोले दाँत इनके मेरे नहीं जोड़ी ये वेदांति रहेगी दाल का पानी घोलकर सत्तु का पानी पिए दाल रोटी तो खाओ प्रभु खाओ हमारे वेदों में ग्रंथों में दांत की बड़ी मिसाल बताई गई है बड़ा इतिहास है बच्चे का जन्म नहीं होता बच्चे का जब जन्म होता है तब उसको दांत नहीं देते भगवान दांत की जरूरत नहीं हो माँ के दूध पर निर्भय रहता है माँ के दूध ऐसी आगे जब छह सात महीने में प्रवेश करता है तो भगवान बोले पेट बड़ा होता जाए दूध के काम नहीं चलेगा तो दूध के दांत दे देने कौन तो से वाले दाँत होते हैं दूध के दांत। अब दूध के दांत से उसने जो भी लिया खिचड़ी जो छोटा मोटा आइटम उसने खा लिया अब पांच के साल में जब प्रवेश किया तो पेट और बड़ा होने लगा, शरीर और बड़ा होने बोले दूध के दाँत ऐसी काम नहीं चलने वाला तो भगवान को यह दाँत दोबारा अब मजबूत वाले तो भगवान ने फिर मजबूत वाले दांत देना शुरू कर दिया और वो जो दूध के दांत तो थे उसको भगवान ने ले लिया आगे चलकर उसने उस मजबूत दांत से खूब खाया था पचास के बाद क्या लगता है इक्यावन बावन तो ये साउंड जो है हमें क्या कहता है कान में इक्या वनम वृंदावन या वान अब पत्नी जी को दूर करें और अब ग्रह आश्रम से बाहर आकर वन की ओर नीचे रस्ता या वान में चले जाएंगे ये साउंड हमें ये कहता है और फिर दांत दोबारा से भगवान बोलते दो हाथों में बूटे खाने की जरूरत नहीं है अब दाल का पानी पियो क्यूँकी क्षति दका आएगी भजन नहीं कर पे खाए दांत दुबारा देती हमने बुलाया तो प्रभु आप दांत लोगे तो क्या होगा डेंटस्ट को भी मौजूद है दूसरे दांत लगवा पर गोटा नहीं छोड़ेंगे देखो दांत का एक विज्ञान है जब जरूरत नहीं था तो भगवान ने दांत नहीं दिए जरूरत पड़े तो भगवान ने दांत दिए और जब आगे भगवान ने सोचा मजबूत वाले हृदय दिए अब आगे सोचा बेटा भजन नहीं कर सकता दोबारा से मुझे दांत दाँत तो देना दाँत का विज्ञान है ये बुरा हो गया था बोले भाई तू दांत आपका करेगा लेकर सत्तू का पानी घोल घोल कर भी भजन कर भग देवता की बारी आ गया बोले नी की आंख जिनको आपने छोड़ तो दिया बोले अगर ये किसी से देर करेगा तो अंधा हो जाएगा और अगर तो मैत्री करेगा प्रेम से प्यार पूर्वक किसी को देखेगा इसे नजर आ जाएगा इस सब नबको स्वस्थ कर दिया सब देवों ने कहा कि प्रभु अब चले उस यज्ञ में शिव जी ने कहा क्या करे जाकर हमारा तो भागी बंद कर दिया बोले देंगे आपको भाग्य इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं ना, जितनी सब्जी फल फूल आदि जितना प्रसाद आप लगा रहे हैं वो यज्ञ होने के बाद सब किसका होता है बोलो हर हर महादेव की इसलिए वो सारा प्रसाद जो है वो महादेव का ही होता है जो भी बचता है चाहे सोना हो चांदी हो कुछ भी रख दो अंत में वो सारा जो भाग होता है वो किसका होता है महादेव का शिवजी जी को उस यज्ञ में लेकर चले गए भगवान से प्रार्थना करी भर ऋषि ने यज्ञ पूरा किया और भगवान प्रकट हो गए भगवान की जब भगवान प्रकट हो गए आपको पता है कि दक्ष महल में मैं जब गया था जब मैं उस यज्ञ भी देखा दक्ष अच्छा दक्षिण यज्ञ में चार दरवाजे है उसके उस यज्ञाला के कितने दरवाजे चार दरवाजे रगवेद सामवेद जुर्वेद और अत्र जिस समय दक्ष जो है यजुर्वेद के मंत्रों का अवसरण करवाता था ना यज्ञ करता था वो इस वाले दरवाजे जाता था इस तरह दरवाजे में लिखा हुआ रघवेद द्वार द्वार इस अक्षारे ऐसे दक्षिण भगवान प्रकट हो गए सबने भगवान को नमस्कार किया दक्षिण भी नमस्कार भगवान ने कहा मैं सदैव महादेव का दास और मुझ में अहंकार ला दे इस तरह से यहां पर जो है इस चरित्र का वर्णन किया मां सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया